ये दुनिया क्या है जिसने इस संसार को बनाया इसका संचालन करता है वह ईश्वर क्या है इन सब प्रश्नों का उत्तर है व्यक्ति मौन होकर के बाहर से अपने आप को हटा करके ढूंढता है इस प्रकार करने से इन प्रश्नों का उत्तर आ जाता है ध्यान दें हम कुछ दिन पहले इस शरीर में नहीं थे ये शरीर भी नहीं था ईशोर भी देखें पता नहीं यह शरीर आज कुछ काल के पश्चात अथवा कल के दिन रहेगा अथवा नहीं रहेगा निश्चित रूपेण नहीं रहेगा तो ध्यान दो नहीं था तब कहां थे कहां थे हम नहीं रहेगा तब कहां चले जाएंगे हम इस ओर भी ध्यान दो कि आज जो हम अनेक पदार्थों को धन संपत्ति को भूमि को अपना कहते हैं मेरा कहते हैं वह मेरा नहीं रहेगा कुछ काल पहले मैं और मेरा ये सम्बन्ध मन से ये खोज करने वाला व्यक्ति अन्तिम तत्वों को खोज लेता है कालम सत्य क्या है इसको जान लेता है और वैदिक जीवन वैदक मनव जीवन इी से सफल माना जाता है धन कमाने से सफल नहीं राजा बन जाने से सफल नह भोध बलवन् बन जा सफल नह भोध शवशास्त्र जाने सफल नहीं केवल सफलता ईश्वर प्राप्ति स्वीकार की जाती है अब हम लंबे स्वर में गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे गायत्री मंत्र के पाठ के काल में हम अर्थों का विचार करने का प्रयास करेंगे इसी के साथ साथ हम ईश्वर समर्पण ईश्वर को अपना पिता अपनी माता अपना गुरु अपना राजा अपना मित्र मान करके हम आत्मसमर्पण करने का प्रयास करें आप ध्यान से देखो वेद की पंक्तियों को पढ़ो ईश्वर कितना बड़ा कितना महान उसके गुण गुणकर्म स्वभाव कैसे हैं तो पता चलेगा हम जीव समस्त संसार के जीव और ये जो सूर्य चन्द्र लाखो करोडो अरबो किलोमीटर इ सीमा आज तक कोई भी नहीं सका ये सारा संसार ईश्वर मोटी भाषा में एक समझाने की दृष्टि में ऐसा ही है जैसा कि एक एक समुद्र में मिट्टी का टीला इतना ही बडा है संसार ईश्वर के अब सम अस्सी बात माने किम जाने किसके पक्षो ग्रहण करे एक ही बात है हमें ईश्वर की ही बात है। और किसी बा मि कीत विरुद्ध मननीय न आत्मा चेतन हम हैं। कभी जन्म अर्थात जीव की कभी उत्पी होती शरीर की होती है और आगे हा विनाश भी कभी नहीं होगा सदा रहेंगे सदागे और काल अनादिकाले ईश्वर हमारा पिता संबन्ध पुत्र का रखते हुए इस जीव व्यवस्थित रखता अनन्तल मे रखे गा ऐसा जान हम जानीश्वर की उपासना करते हैं कर् से संबद्ध होते अब मंत्र का पाठ धीरे धीरे कर बहार से अपने मन को करके अपने शरीर में एक जगह पर इसको धारणा कहते हैं फिर ईश्वर करते हैं, उसको ध्यान कहते फि धीरे धीरे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना समाधि कते ये सब हमारे शरीर मे बहे कपेक्षा आवश्यकता जरत न इ शरीर मम उपलब्ध है इसी प्रकार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है यह मानसिक रूप में भी की जाती है और मंद शब्द से भी की जाती है मध्यम उच्चारण से भी की जाती है ची उच्चारण से भी की जाती है और संगीत के माध्यम से गायन के माध्यम से भी की जाती है हमको सभी प्रकार की रीति आनी चाहिए अब हम मंत्र के शब्दों शब्दो ले ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर थे। अब हम गायत्री मंत्र के को अर्थों को ले गायन के माध्यम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। har tat tu divati गोदेवस्य धी प्रार्थना उपासना करते हैं धीरे धीरे व्यक्ति का ज्ञान का स्तर ऊंचा होता जाता है और वो अपनी मानसिक तरंगों को वस्व करने में समर्थ होता जाता है विवेक वैराज्य अभ्यास की प्रगति बढ़ती जाती है हमारे इस काल में जब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं बीच में असावधानी से संस्कारों के कारण यदि मन स्थिति में कुछ विचारों की गड़बड़ हो जावे उठ जाए उठा लिए जाए तो साधक तत्काल उनको रोक देता है क्षमता सामर्थ्य बढ़ता जाता है आपने सुना था योग चित्त वृत्ति निर्बोध और पढाको रहे जिस चित्त की वृत्ति का करने की चर्चा कही उ चित्त की पांच अवस्थां मानी जाती आपको सुनने को मिला है अथवा पढ़ने को मिला है तो पता होगा हमारे चित्त की पांच अवस्थाएं क्षिप्त है मूठ विक्षिप्त है एकाग्र निरुद्ध जो अति चंचल अवस्था है हमारे चित्त की ये क्षिप्त अवस्था मानी जाती मूर्चित बेहोशी आदि जिसमें ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं रहता व्यक्ति को यह मूल अवस्था मानी जाती विक्षिप्त एक ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति अपने मन पर अधिकार करने की स्थिति में पहुंचता है अभ्यास सत्संग स्वाध्याय जब के माध्यम से एक ऐसी स्थिति बनाता है उस चित्त की एकाग्रता आरंभ होती है उस एकाग्रता के प्रारंभ होने में कोई भार का बाधक कारण जैसे कि ऊंची आवाज हो गई आंतरिक कारण स्मृतियां आ गई मन में वो चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है पुनः फिर वो एकाग्र करता है उसके पश्चात बाह्य कारण से आंतरिक कारण से वह एकाग्रता भंग हो जाती है यह विक्षिप्त अवस्था है और यह अवस्था समाधि के निपट की है यह अवस्था बनी रहती है टिक जाती है व ये आंतरिक कारण बाधक नहीं बनते तो चौथी अवस्था उत्पन्न होती है वह एकाग्र अवस्था है इस चौथी अवस्था को और पांचवीं अवस्था को योग माना जाता है परंतु क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इन तीन को योग नहीं माना जाता दो को योग माना जाता है यह एकाग्रता जो चौथी अवस्था है यह ऊंचे ज्ञान विज्ञान ऊंचा विवेक वैराग्य अभ्यास की अपेक्षा रखती है साधारण व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता अब जब यह अवस्था उत्पन्न होती है चौथी व्यक्ति शरीर ये संसार सब कुछ दूसरे देखता है एक आकाशवत अवस्था पैदा होती है शरीर शरीर से तो इसी शरीर में रहता है बौद्धि स्तर पर व्यक्ति है जैसे आकाश में घूम रहा हो एक वैज्ञान प्रयोग हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे यह वृत्ति निरोध आरंभ होता है चौथी अवस्था हमारा जो मस्तिष्क है यहां पर प्रभाव पड़ता है एक दबाव जैसा पड़ता है यहां पर यह प्रभाव पड़ता है वृत्ति निरोध होने पर और व्यक्ति इतना समर्थ हो जाता है कि यह प्रभाव पड़ने पर किले की भांति दुर्ग की भांति ऐसे बाढ़ जैसे लगा देता है बौद्धिक स्तर पर और बाहर का विरोधी विचार कोई अंदर नहीं घुस सकता ये शरीर पर प्रभाव पड़ता है शरीर के और छोटे छोटे प्रभाव देखिए इस अवस्था के होने में कुछ शरीर के दुख कलेश सताते व्यक्ति को एक एक तक स्तर सीमार सरदर्द अवस्था हमने प्राप्त कर ली तो हमको सताएगा सरदर्दको एक दो तीन डिग्री ज्वर कुछ मात्रा तक ज्वर उसका दुख हमको सताएगा नहीं ये चद्दर, ये कुर्ता एक खेस कंबल जितनी मात्रा में हम ओढ़ते हैं ठंड को दूर करते हैं यह अवस्था जब आरंभ हो जाएगी तो हम बिना कुर्ते के और बिना इस चद्दर के भी आनंद से रह सकते हैं शारीरिक प्रभाव बहुत लंबी चौड़े परीक्षण है मानसिक प्रभाव की तो एक ऐसी अवस्था है मानसिक प्रभाव इतना अधिक होता है कि कोई भी कलेश उसको छू नहीं सकता मानसिक स्तर पर काम ग्रहोध लोभ मोह अहकार अविद्या कुसंस्कार उसके ऊपर आक्रमण बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक अवस्था बनी रहेगी तो याद रखना यदि वो किसी काल से स्थिर होती है ढीली होती है और स्तर गिरता है तो ये जो शत्रु आंतरिक अविद्या कुसंस्कार काम क्रोध लोग मर नहीं जाते हैं, उस समय रुक जाते हैं थोड़ी सी सावधानी हो तो ये बीच में धक्का मारेंगे फिर योगाभ्यासी इनको बुद्धिमत्ताोक दवेगा फिवी अवस्था आगी किले आलस्य प्रमाद असाधानी तु उभरं अभ्यासीनको रोक डलेगा ये युद्ध चलता है औरस अवस्था मे जा योगाभ्यासी अनुभव कर्ता है मे समस्त कलेशो से ट गया हूं कारागार से जेल से छुट गया हूं उसको कोई डर नहीं लगता किसी प्रकार का वो देखता है सारा संसार दुखी है कलेशों से पिस रहा है और मैं कलेषों से मुक्त हूं यह अवस्था उस योगी की होती है यह मैं चौथी चित्र की अवस्था को बता रहा हूं अब ध्यान देंगे आप और गहराई देगे आररा इस अवस्था में मे भी योगी ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता इतनी इञ्ची अवस्था में महचा हुआ ईश्वर पाता वह जीवात्मा साधक अगवान् से मिलना चता संपर्क सीधा जोडना चाता ईश्वर ईशोर से संसार गया प्रलयवट हो गया और ईश्वर उसको नहीं मिला बीच में वो घूमता है अब क्या अवस्था होती है अब सुनो एक छोटा बालक है दो तीन तीन चार वर्ष का मानिए और वो बच्चा मां को ही सब कुछ समझता है सर्वरक्षक सबसे बड़ा सबसे महान वो एक मां को देखता है उस अवस्था में भीड़ में मां खोई जावे बच्चा खुला जावे तो वो मां को खोजता है बड़ा दुखी संतप्त होता है मां ही मां बोलता हुआ आगे बढ़ता है मां को खो बैठा जैसे अब कोई व्यक्ति उसको कहे हे बलक लो ये अङ्गूर खा रो बो मे म ढूढता बलक कहेगा मुजे अङ्गूर चे महि केगा ये बर्फी खा लड्डू बैठो मेरि मूढताह बालक कहेगा मु बर्फ़ी न चे लड्डू च मु महिलना दे कोके मुखनानि चेत् मु महि बस जीवात्मा की स्थिति ऐति ईश्वरी मह्य बस्ति अवस्था जीवात्माकाशवत् अवस्था विचरता हुआ और मास स्तर प जता किमको ले लेता है, जैसे को ले लिया मासक स्तर प कता ह से प्रिय ईश्वर रह जाता है इसको कहते हैं ऊंचा ईश्वर धान बस जीना मरना खाना पीना उत्पन्न होना जो भी कुछ है वो सब खत्म है ईश्वर चाहिए उसको अब ध्यान देना ऐसी अवस्था में ईश्वर उस जीव को पात्र समझ के योग्य समझ के अपने शरण में ले लेता है और ज्ञान बल आनंद दे करके उसको आनंदित कर देता है कृते कृत्य कर देता है और जीव आत्मा समस्त कले सोचे छूट के केवल ईश्वर की ही अनुभूति करता है यह अवस्था पांचवी चित्त की अवस्था आप कहेंगे या जानना चाहेंगे कि चौथी अवस्था में अनुष्मा अंतर क्या पड़ गया अंतर को देखिए चौथी अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं था चौथी अवस्था में प्रकृति का सत्वगुण प्रधान सुख तो था पर नित्य आनंद ईश्वर का आनंद नहीं था अब पांचवी अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है इस पांचवी अवस्था में ईश्वर का नित्य आनंद उपलब्ध होता है को व्यापक देखता है जीवात्मा जैसे लौकिक सुखो हो आनन्द में ऐसे जीवात्मा को ईश्वर का आनन्दलब्ध बहु गंभीर ज्ञानविज्ञान है आपना चाहेगे आपना चाहेगे कि भगवान् ईश्वर रंग रूप लंबाई चौड़ाई भार रस ऐसे रूप में दिखाई देता है क्या ऐसे स्वरूप में इसमें दिखाई नहीं देता एक नियम है जो पदार्थ जैसा है उसमें जो गुण है उन्हीं गुणों से उस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है विपरीत गुणों से नहीं नियम समझ लीजिएश् में जब रूप है ही नहीं तो रूप से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा ईश्वर स्पर्श है ही नहीं छूने का गुण है ही नहीं तो ईश्वर छूने से प्रत्यक्ष नहीं होगा ईश्वर में बुझाएं आकार प्रकार ऐसा है ही नहीं तो इस आकार प्रकार में ईश्वर का प्रत्यक्ष कदापि नहीं होगा ईश्वर का प्रत्यक्ष आनंद से होगा ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान से होगा ईश्वर का प्रत्यक्ष बल से होगा ईश्वर मो गुणे उप माध्यम ईश्वर का होता है अवस्था कैसे बदलती है जीवात्मा ईश्वर पर जीव में जो परिवर्तन अर्थात विशेषता आती है वो क्या लो के गोले को अग्नि से संबद्ध कर अग्निम दा दो इश केगे मोटी भाषा में लोहे के गोले न की उपासना की लोहे के गोले ईश्वर अग्नि की उपासना उपसना अग्नि मग्न अग्नि के जो गुण है द शक्ति जलानी का बल और प्रकाश ये लोहे के गोले अग्निवत् जाता जैस लोहे के गुण अग्नि के संय अग्नि के गुण लोहे के गोले अग्नि के संयोग से आते हैं। और अग्निवत् बन जाता है वैसे हि ईश्वर से ईश्वर का आनन्द ज्ञान गुण जीवते वैश् कवि नीताबाधि ये अवस्था बिरती है तब तक ते आनन्द बन्याहता और ये स्थिति भङ्गतिनन्द और ज्ञान और ईश्वर का प्रत्य ओझल हती कते जाते दिखने बन्धते आ ध्यान दे ये आरती कान बाहार बाते बाहर की बाहार चीजो लगी हैं। जीवात्मा इ पी पीचे लगा हुआ इन्द्रिया बाह क विषये हट जा ये मन भी बाह कविषये हट जाता है। जीवात्मा कामुख उल्टा बहे मुख बहारमुख है उसमें ईश्वर दिखता पर बहिर्मुख जता ईश्वर दिखना बाता ये वैदक ईश्वर है ये करोडो लोग जो दुनिया दुन्या कते हि ईश्वर अवतारता है, है इतना लंबा चौडा ऐसे आता है, है।, ये सब है गलत है झूट है ये अवस्था है प्राणीय है इ अवस्था को वाक्य जीवात्मा क्या कहता है क्या मनता है प्रा प्रापणीय वो पा लिया मेरे लिए पाना बाकी नहीं रह गया है इससे अतिरिक्त अवस्था और कोई भी नहीं है जिसमें ये कहे कि जो मैंने पाना था सो पा लिया आगे बढ़ता है योगाभ्यास ही इस अवस्था को दिन भर बनाया रखना चाहता है ध्यान देना दिन के कार्य करने पड़ते हैं खाना भी पड़ता है वस्त्र भी धोने पड़ते हैं और काम भी करने पड़ते हैं और जीवात्मा चाहता है ये स्थिति बनी रहे ये बड़ा संघर्ष चलता है वो इसको छोड़ना नहीं जाता और बाहर के काम वैसे नहीं हो पाते धीरे धीरे कभी समाधि टूटती है कभी लगती है कभी टूटती है कभी लगती है फिर वो संघर्ष करता है ऐसे लंबे काल तक संघर्ष करते करते करते करते एक दिन ऐसा आता है वो व्यवहार में भी समाधि को जो बनाए रखता है अब देख लीजिए ये वैदिक जीवन है विशुद्ध जीवन है सबल जीवन है आगे चल के परिपक्व अवस्था में पढ़ाएगा वो उपदेश भी करेगा वो ग्रंथ भी लिखेगा वो भाष्यकार भी होगा और उस संस्था भी चला सकता उस अवस्था में जाने के पीछे पर उसकी समाधि में कोई आपत्ति नहीं बाधा नहीं आई अब आप ध्यान से सुन लीजिए यह वैदिक जीवन है ऐसा जीवन किसी भी परंपरा में किसी संप्रदाय के पास में नहीं मिलेगा ये आरिवन विकास में यह चीजें सिखाई जा रही है लोग इसका मूल्य नहीं समझते पराया, ये विज्ञान विदेशियों के पास में नहीं है भारत की सरकार के पास में नहीं है पर हमारा कौन मूल्य समझता है इस ज्ञान की तो बेचारे की दुर्गति हो रही है यह नहीं समझते मूल्य लोग परंतु स्थिति ऐसी की ऐसी है आप देखिए ये जीवन का सार है ये जीवन है वा में वो व्यक्ति जीवन में जीता हुआ खाता पीता उपकार करता विद्या पढाता उपदेश देता लेखन करता समाज के काम कु आनन्दमहता क्लेश न पीसते अलग विषय है शत्रु आक्रमणे कर छोरा मे उच्च पीडा होगी पर समान्य जीवनगे उप गतिविविध बिकुल् आनन्दमयि अनुभूतया योग की जैसी की तैसी ह बहु परिश्रम कि चलीस वर्षस्य उपर ईश्वर की हि शक्ति झोक दि पर बहु थोडा लाभ हुआ कुची कुच युवक ब्रह्मचारी ते है जना लाभ ज उत्कर्ष देश विदेश ते ची पचनी ये ऐसा नहीं होने पाया या लोगो न नीने जो स्वार्थी लोग हैं अज्ञानी लोग हैं वो सच्चाई कु सत्य को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते एक बात है कोई आ बना नभाटना यदि आर्य समाज भी केवल इसको पूरा जुट करके के सा जुडाता का कि विद्यालय चलांगे ऐसे, ऐसे युवको देगे ऐसे हम भाषां अनुवाद करेंगे देश विदेश योग शिक्षण शिविर ले जै भौतिकटेलिवि दिखा नक्षत्री बनाय सकी स्वार्थी लोगी आगे बहे उमनो समो सी लो ये बीजरूप चि अहं थासा ईश्वर समर्पण की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं वो आत्मा उस स्थिति में जाता ईश्वर समर्पण होता ईश्वर उसको पात्र मान के शरण में ले लेता मां की भांति तो इसी स्तर पर इसी अवस्था में हम समर्पण का एक भजन बोलेंगे मिलकर बोलेंगे कई बार ये जीवात्मा दुखी होकर के रोग वियोग भोग तीन से पीड़ित होके ईश्वर की ओर मुंह करता है कोई नहीं दिखता अपना सहायक उस समय यह क्या सोचता है कवि ने कल्पना की पुख रूस हा मे मे ने पर है दामन तुम्हारा जिसने पर है दामन तुम्हारा उसकी किस्मत फिर सू नहीं है